ano shoot talk kahan kahun us desh ki number 2 nahi aapko allegation hi nahi hai objection nahi nahi koi abhi kyunki aap khud bhi शांति और समाज के लिए क्रांति वो मेरी दृष्टि है और समाज में आमूल रूपांतरण होना चाहिए तो ये दो ही मेरे ख्याल में है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम शांत और आनंदित होने का क्या रास्ता हो सकता है वो खबर पहुंचाने और समाज रूपांतरित हो विशेषकर भारतीय समाज क्योंकि भारत का समाज करीब करीब मरा हुआ समाज है और बहुत पहले हम मर चुके यानी उस मरे हुए होने को भी हमें बहुत समय हो गया वो घटना भी नई नहीं, नहीं है बहुत पुरानी हो गई ये जो हम गुनगान करते रहते हैं कि जिसे इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी मेरी समझ यह है कि हस्ती हमारी इसीलिए नहीं मिटती कि हस्ती बहुत पहले मिट चुकी है अब मिटने को बची भी नहीं ये जिंदा आदमी मरता है मरा हुआ आदमी फिर नहीं मरता है कोई कोई तीन हजार वर्ष से एक स्टिग्नेंट सोसाइटी जिसमें कोई डायनेमिज्म नहीं कोई गति नहीं कहीं कोई बहाव नहीं सब बिल्कुल सड़ गया एकदम और वो उसकी सड़ांग हमें खाए जा रही है तो उसको बदलने के लिए मिशन को दो तो हिस्से में बनाता हूं एक तो समाज नए ढंग से कैसे रूपांतरित हो भविष्य की तरफ कैसे गति करे हम अतीत से बंधी भी कौन हैं हमारा कोई भविष्योन्मुख आगे देखने वाली हमारे पास कोई आंख नहीं हमारी जितनी रोज रोज की तकलीफें पैदा हो गई हैं वो जो इमीडिएट तकलीफें मालूम होती हैं वो वस्तुतः हमारे अतीत की ओर देखने का परिणाम है क्योंकि जब तक कोई कौम अतीत की तरफ देखे तब तक भविष्य और निर्माण की दिशा में कल्पना ही नहीं उठती है एक रूस के बच्चे हैं वो चांद पर बस्ती बसाने की सोच रहे हैं हमारे बच्चे रामलीला देख रहे हैं तो चांस तो लेना देना क्या है हम उन कल्पनाओं में हैं जो कभी तीन हजार वर्ष पहले देखी गई थी और उनसे अटके हुए हैं और ये तो ये आप जिस रॉट की बात करते हैं ये रॉट आपके हिसाब से किन कारणों से आ गया बिकॉज यदि वैल्यूज हमारी बदल गई स्पिरिचुअल ये यदि रॉटननेस भी आ गई तो उसका क्या इकोनॉमिक रीजंस है या ये डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ तो हुआ क्यों हां पहली तो बात ये है पहली तो बात ये है कि ये जो रॉटननेस आ गई ऐसा नहीं है रॉटननेस है एक तो ये होता है कि हम कहीं अच्छी हालत में थे और नीचे गिर गए ऐसा नहीं है हम बुरी हालत में ही रहे जो तो आनी गई है है रही है। यानी कभी ऐसा नहीं था कि हम बेहतर हालत में थे और हम उससे नीचे उतर गए हम बेहतर हालत में पहुंचे नहीं और पहुंचने के कुछ हमारी बेसिक कंसेप्शन थे जिनकी वजह से हम नहीं पहुंच सके कौन जीती है बहुत गहरे में धारणाओं पर वो जीवन के प्रति क्या रुख लेती है इस पर तो भारत ने एक जीवन विरोधी रुख ले लिया है हजारों साल से ए लाइफ नेगेटिव एटीट्यूड है हमारा जीवन को स्वीकार करने का और जीवन में आनंदित होने का और जीवन का भी कोई अहोभाव है वो हमारी स्वीकृति नहीं है हमारी मान्यता ये है कि जीवन से बच जाना पलायन एस्केप जीवन से मुक्त हो जाना आवागमन से मुक्त हो जाना कहीं मोक्ष में चले जाना ये हमारे प्राणों की पुकार रही है ये बड़ी खतरनाक पुकार है इसका स्वाभाविक परिणाम ये होगा अगर मुझे इस घर में रहना नहीं ये घर बेकार है इस घर में हूँ तो ये सिर्फ पाप का फल है इस घर में होना इस घर में हूँ तो ये सिर्फ किसी तरह भोग लेना है जेल लेना है और जितनी जल्दी मौका मिल जाए इस घर के बाहर हो जाना अगर ये मेरी दृष्टि हो तो इस घर को मैं सुंदर भी नहीं बना सकता हूँ सजा भी नहीं सकता हूं ये घर मेरे लिए वेटिंग रूम से ज्यादा मूल्य कभी भी नहीं ले पाएगा ये कभी भी घर नहीं हो सकता है तो ये जो भारत का डिस दिखाई पड़ता व्यक्तित्व का डिटेरेशन दिखाई पड़ता ये जो सड़ान दिखाई पड़ती उसके पीछे सबसे बुनियादी मुझे लगता है हमारा पूरा का पूरा जीवन कौन निषेध का है निगेशन का है और एक सारी हिंदू अप्रोच जो है। सारी भारतीय अप्रोच पूरी भारतीय उसमें भारती तो न भारती। मेरा मतलब जैन और बौद्ध भी उसमें पूरी तरह सम्मिलित है बल्कि ज्यादा सम्मिलित है यानी बजाय हिन्दू के जैन और बौद्धों का हाथ इस मुल्क को जीवन विरोधी बनाने में ज्यादा है तो ये की बात तो लागू होगी क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल लागू है लेकिन क्रिश्चियनिटी की जड़ें उन्होंने कोई तीन साल तीन साल से काट डाली क्रिश्चियनिटी आज यूरोप के मन पर प्रभावी व्यक्तित्व नहीं रखती यूरोप के मन पर खासकर प्रतिभा पर खासकर इंटेलिजेंस पर आज क्रिश्चियनिटी की कोई पकड़ नहीं है। आम जनता पर है इवन हाँ, तो उस वक्त uh, हाँ तो जब तो, तो जब तक जब तक क्रिश्चियनिटी बहुत महत्वपूर्ण थी तब तक यूरोप विकसित भी नहीं हुआ वो जो वो जो जिसको स्टेगनेंट सोसाइटी का वो टूटी भी नहीं स्टेग्नेट सोसाइटी का टूटना और क्रिश्चियनिटी की जड़ें कटना एक ही साथ हुआ पिछले 300 वर्षों में जो भी हमें विकास दिखाई पड़ता है पश्चिम में वो साइमिल्टेनियस से है इधर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव कम हुआ और उधर ये ये व्यक्तित्व का विकास शुरू हुआ हिन्दुस्तान में भी पिछले धर्मों का प्रभाव जितना कम हो जाएगा जितना छीन हो जाएगा उतनी तीव्रता से गति हो सकेगी और ये ये बहुत ही आश्चर्य की बात और क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी क्या किया पिछड़े हाँ पीछे धर्मों का जो धर्म अब तक रहे हा? हा? अब उन धर्मों से काम नहीं चलेगा धर्म की हमें नई धारणा विकसित करनी होगी तो यहां तक तो मैं पश्चिम से सहमत हूं कि उसने अपने पुराने धर्म से अपना संबंध तोड़ लिया वो उस चर्च के बाहर आ गया कम से कम बुद्धिमान वर्ग और जो भी विकास किया है वो आम जनता ने नहीं किया है वो तो बुद्धिमान वर्ग का विकास है सारा का सारा आम जनता हमेशा फायदा लेती है विकास का या दुख भोगती है रुकावट का आम जनता कुछ करती नहीं बुद्धिशाली वर्ग है इंटेलिजेंसिया है वो कुछ करता है या तो वो एक स्टेगनेट सोसाइटी बनाने का उपाय करता है तो आम जनता उसका दुख भोगती है उसने अगर शूद्र और ब्राह्मण बना दिए तो, तो जनता शूद्र होकर भोगती रहेगी फल को वो अगर तोड़ देता है इनको और नई दिशाएं खोज लेता अगर वो टेक्नोलॉजी और साइंस खोज लेता तो आम जनता उसका भोग करती है आम जनता सृजनात्मक नहीं है आम जनता भोग करती जो भी बुद्धिमान तो तीन सौ में ईसाइयत उखड़ गई पश्चिम से प्रतिभाशाली मन से उखड़ गई उसकी जगह जीवन को देखने का सुपरस्टिटस जहां दृष्टिकोण था उसकी जगह साइंटिफिक दृष्टिकोण आ गया भारत में अभी भी जीवन को देखने का दृष्टिकोण अंधविश्वास का है विज्ञान का अभी भी नहीं है अब भी विज्ञान बुद्धि नहीं और विज्ञान बुद्धि हो नहीं सकती क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा जो है हमारी पूरी शिक्षा जो है वो वो दो तो बातों पर, पर खड़ी है एक तो इस बात पर खड़ी है कि, कि विचार नहीं विश्वास थिंकिंग नहीं बिलीव और जितना बिलीविंग माइंड होगा उतना ही साइंटिफिक नहीं हो सकता है और दूसरी बात कि, कि जब हम जीवन को आसार मानते जैसा कि क्रिश्चियनिटी भी मानती रही है तो जब तक क्रिश्चियनिटी थी तब तक, तक साइंस जन्म नहीं ले सके क्योंकि साइंस तभी जन्म लेती है जब हम जीवन को सार मानते हैं और इस सारभूत जीवन को और सारपूर्ण बनाने में संलग्न होते हैं तो साइंस पैदा होती है साइंस का मतलब यह है कि जीवन को हम और भी कैसे सुंदर और सत्य और शक्तिशाली सुखद कैसे बनाएं? तो वो पैदा होती है। जब जीवन को छोड़ना है बल्कि और दुखद कैसे बनाए यह हमारी दृष्टि है कि अगर एक आदमी कपड़े पहने हुए है तो वो कपड़े छोड़ के नंगा खड़ा हो जाए एक आदमी दो दफे खाना खा रहा है तो वो एक दफे खाना खाने लगे एक आदमी को बिस्तर सोने को मिला है तो वो जमीन पे सो जाए आपने हाँ, बताया आपको बात करता हूँ ये, ये सारी दुनिया में आया हमें आया ऐसा नहीं है दूसरे दुनिया के कोनों से टूटना शुरू हो गया हमारा टूटा नहीं इतना फर्क है सारी दुनिया में आने का कारण है और वो कारण पैथोलॉजिकल है वो कारण यह है कि समाज में कुछ लोग सदा ही जीवन का रस अनुभव करने में असमर्थ हो जाते नहीं कर पाते परिस्थितियां व्यक्तित्व का ढंग गलत जीवन को पकड़ने की कोशिश जीवन का जो रस भोग नहीं कर पाते वे ये कभी स्वीकार करने को राजी नहीं होते कि हमारी कोई गलती थी जिससे हम जीवन का रस भोग नहीं कर पाए मनुष्य की स्वाभाविक प्रगति है कि कि वो दोष सदा दूसरे पर देगा तो जो लोग भी जीवन का रसभोग नहीं कर पाते वो कहते हैं ये जीवन ही ऐसा है ये जीवन ही दुख है ये जीवन ही आसार है तो इधर पांच छह हजार वर्षों में आदमी पे बहुत तरह की तकलीफें हैं बहुत तरह की परेशानियां हैं उन परेशानियों की तरफ दो दृष्टियां हो सकती हैं एक तो ये कि परेशानियां बदली जा सकती हैं हम कुछ गलत हैं इसलिए परेशानियां पैदा हो रही हैं दूसरी दृष्टि यह हो सकती है कि परेशानियां ही जिंदगी है हमारे बदलाने से कुछ नहीं हो सकता सिर्फ इतना हो सकता है कि हम परेशानियों से मुक्त होने का कोई उपाय कर सकते हैं इस कमरे में हम बैठे हैं इस कमरे में अंधेरा है तो दो स्थितियां हैं एक तो स्थिति है कि अंधेरा मैं प्रकाश जलाना नहीं जानता हूं इसलिए है और एक स्थिति हो सकती है अंधेरा है और प्रकाश जलाया नहीं जा सकता इसलिए है ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूं कि मैं इस कमरे के बाहर निकल जाऊं स्वभाव मनुष्य पहला जो उसको दृष्टिकोण जाता है मनुष्य का पहला वो यही जाता है कि ये बाहर कुछ गलत है मनुष्य की बुनियादी पकड़ पहले बाहर पे पड़ती भीतर पे नहीं पड़ती तो जैसे ही प्रिमेटिव माइंड ने सबसे पहले दुनिया देखी उसमें सब तरह की बीमारियां हैं दुख है मौत है प्रिजन का बिछड़ना है अपरिजन का मिलना है गरीबी है दीनता है दरिद्रता है जीवन को बचाने की सारी कठिनाई है जीना एक लंबा श्रम और संघर्ष है ये दिखाई पड़ा स्वभावतः पहली जो बात पड़ी वो ये ख्याल में आई कि जीवन ऐसा है ही और इस जीवन से मुक्त हो जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं इस जीवन को नहीं बदला जा सकता ये जीवन इतना बड़ा था ये, ये जो फर्स्ट एटीट्यूड आता किसी का भी दुनिया में हमारी नहीं जब भी दुनिया में आदमी ने सोचा तो प्रिमेटिव माइंड का जो पहला रिएक्शन था वो ये था कि ये जगत ऐसा गलत है इसलिए हमारे अब तक के सारे धर्म जीवन को असार सिद्ध करते रहे इधर पांच छह हजार वर्ष के अनुभव के बाद ये बात साफ होनी शुरू हुई कि जीवन को छोटे मोटे रास्तों पर बदला जा सकता है एक आदमी पैदल जाता है वो बैलगाड़ी पे जा सकता है तकलीफ से थोड़ा बच जाता है एक आदमी तकली चलाता है वो चरखा चला सकता है और चरखे में तकलीफ कम है तो तकली से चरखे तक पहुंचने में हमको एक अनुभव हुआ कि कि दुख पीड़ा श्रम कम किया जा सकता है धीरे धीरे पांच हजार वर्षो में यह अनुभव हुआ कि दुख बहुत कम किया जा सकता है बीमारी बहुत कम की जा सकती है उम्र बढ़ाई जा सकती है और अब इधर सौ वर्षों में मनोविज्ञान की जो नवीनतम खोजें हुई उनसे यह ज्ञात हुआ कि आदमी मन में भी जितना दुख उठाता है वो दुख भी हम नहीं समझ पाए कि दुख को कैसे बदले इसलिए उठाता है अन्यथा वो भी बदला जा सकता है तो इधर धीरे धीरे ये धारणा स्पष्ट हो गई कि जीवन दुखी है क्योंकि जीवन को जीने की कला हम विकसित नहीं कर पाए हैं वो हमारे हाथ में नहीं है वो हो भी नहीं सकती बिना विकसित किए हुए जिससे एक बच्चा पैदा होता है एक बच्चा पैदा होता है तो जो उसकी दृष्टि होती जगत के प्रति वही दृष्टि प्रिमेटिव आदमी की दृष्टि थी जगत के प्रति वो सब सुख चाहता है बच्चा सब सुख चाहता है करना कुछ भी नहीं चाहता कर कुछ सकता भी नहीं है और जब सुख नहीं मिलता तो रोने और चिल्लाने के सिवा उसके पास कुछ बच नहीं रह जाता बच्चा रोता है क्योंकि वो कहता है सुख मुझे मिलना चाहिए नहीं सुख मिलता तो कुछ करता नहीं सिर्फ रोता है तो पुराने धर्मों ने जो जीवन को आसार कहा वो मेरे हिसाब से चाइल्ड ह्यूमेनिटी के रुदन का प्रतीक है रोने का प्रतीक है वो चिल्लाता है कि ये भी खराब है ये भी सब खराब है और खुद कुछ कर नहीं सकता है ये स्वाभाविक था एक अर्थों में ये होना है पर ये हाँ। जितनी ग्रीक फिलोसफी जितनी रही हाँ। और जितनी भी हमारी फिलोसफी रही तो ये इसमें कितना प्रिमेटिव क्राइम है इसमें तो तो थोड़े फर्किमेंट हाँ दोनों में है हाँ। हाँ दोनों में है लेकिन फिर भी ग्रीक फिलोसफी में हमसे कम है और इसलिए पश्चिम में दूसरी तरह की धारा वैसे और कम होने का कुछ कारण सारी दुनिया में अलग अलग समाजों ने जो यात्रा की है उसके भिन्न भिन्न होने के बहुत कारण हैं। एथेंस में जो स्थिति बनी जबकि ग्रीक फिलॉसफी पैदा हुई वहां वो स्थिति बड़ी समृद्धि की और बड़े सुख की स्थिति थी बहुत समृद्ध नगर था उस समृद्धि के बीच जीवन के भोग के रास्ते दिखाई पड़ते थे जीवन को छोड़ के भाग जाने जैसा नहीं दिखाई पड़ता था जीवन भोगने जैसा दिखाई पड़ता था इसलिए एपिकोरस जैसे लोग यूनान में पैदा हो सके जिन्होंने कहा कि जीवन एक रस भोग है एक आनंद है और और और जीवन को जितना हम आनंद ले सके उतना आनंद हम ले सकते हैं ऐसे लोग भारत में भी कभी पैदा हुए जिसे चार की परंपरा मेरी दृष्टि में अगर चारवाक भारत में प्रभावी होते तो विज्ञान पैदा हो जाता लेकिन चारवाक प्रभावी नहीं हो सके इसलिए विज्ञान पैदा नहीं हो सका पश्चिम में एपिकुरस और फिर पीछे फ्रांस में और बुलथेर और रूसो इन सबके प्रभाव में एक सतत धारा चली और उस सतत धारा ने जीवन भोगने योग्य है त्यागने योग नहीं यह दृष्टि पैदा कर दी भारत में ना तो कभी भारत इतना समृद्ध रहा इतना कि कि उसे जीवन भोग मालूम पड़े अगर समृद्ध लोग थे भी तो वो एक बहुत छोटा वर्ग था जो समृद्ध था देश का बड़ा हिस्सा धरित्र और दीन रहा एक दूसरी बात भारत इतना दिन और दरिद्र भी नहीं रहा कि दरिद्रता असहम ही हो जाए और उसको तोड़ देने के लिए हम कोई रिबिलियन करें भारत एक मध्य स्थिति में रहा एक ऐसी स्थिति में जहां की समृद्धि इतनी नहीं है कि जीवन भोग बन जाए और जहां दरिद्रता इतनी नहीं है कि क्रांति हो जाए इस मध्यम वर्गीय कुन स्थिति ल्यूक फॉर्म स्थिति की वजह से न तो यहां क्रांति पैदा हुई और न जीवन के रस रसभोग की धारणा पैदा हुई तो ये जो ल्यूग में स्थिति रही भारत की उस उसके परिणाम में न तो जीवन भोगने जैसा लगा और न जीवन ऐसा लगा कि उसको तोड़ दे सहने जैसा लगा टॉलरेबल लगा और टॉलरेबल जो चीज लगती है उससे हम उब जाते हैं न तो जी पाते न भोग पाते न छोड़ पाते उससे ऊप पैदा होगी तो एक बोर्डम पैदा हुई भारत के मन में और उस बोर्डम से आउट ऑफ दैट बोर्डम हमारे सारे रिलीजन पैदा हुए तो, और एक बार की आउट ऑफ बोर्डम सब रिलीजन आउट ऑफ बोर्डम पैदा हुए ये, ये करीब करीब एक जैसा दुनिया में हुआ लेकिन दूसरे मुल्कों में वो हटना शुरू हो गया इस मुल्क में वो हटना शुरू अभी भी नहीं हो पाया और उसके कई कारण एक तो कारण ये कि भारत कोई इन धार्मिक और जीवन की असारवादी धारणाओं के कारण और जीवन की कुनकुनी मध्यम वर्गीय स्थिति के कारण कभी भी भारत के बाहर नहीं गया भारत कभी बाहर नहीं गया ऐसा भी दुखद नहीं था कि छोड़कर चला जाए कहीं ऐसा सुखद भी नहीं था कि यहां रहने में आनंदित अनुभव करे जीता रहा तो भारत कभी भी आक्रमक नहीं हो पाया किसी भी स्थिति में आक्रमक न होने के कारण सारे आसपास का इलाका भारत पे आक्रमक रहा और वो जो आक्रमणों का परिणाम होना था वो ये था कि जीवन के प्रति हमारा रस बढ़ने की बजाय और भी हो गया और जीवन एक गुलामी एक डिपेंडेंस बॉन्डेज ये सब हमें मालूम होने लगे ये बॉन्डेज की कल्पना दुनिया में कहीं पैदा नहीं हुई ये थोड़ा सोचने जैसा मामला है आदमी बंधा हुआ है बॉन्डेज में है ये कल्पना भारत ने इतनी तीव्रता से विकसित की कि सब आदमी गुलाम है जीवन में आनी गुलामी है यानी गुलामी जो है वो वो जन्म लेना और गुलाम होना एक ही बात है और इतनी बॉन्डेज की जो हमने धारणा बांध दी मोक्ष का कंसेप्ट पैदा हुआ दुनिया में मोक्ष का कंसेप्ट पैदा नहीं हुआ यह भी बहुत मजे की बात है क्रिश्चियनिटी में मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं है स्वर्ग है स्वर्ग यानी सुख की जगह नरक है नर्क यानी दुख की जगह हिंदुस्तान में स्वर्ग है नरक है और मोक्ष है नरक दुख की जगह स्वर्ग सुख की जगह मोक्ष जहां दोनों नहीं है ये थोड़ा समझ नहीं ऐसा मामला दुनिया में मोक्ष का कंसेप्ट ओरिजिनली इंडियन है और ये हायर मेटाफिजिकल कंसेप्ट नहीं क्या ये। बिल्कुल हायर है वो मैं नहीं कह रहा बिल्कुल हायर है लेकिन यूनिक है और यूनिक है हिंदुस्तान के यूनिक माइंड की, की वजह से वो जो स्थिति बनी हिंदुस्तान की वो यहाँ हमने दुख भी देखा यहाँ हमने सुख भी देखा और दोनों ऐसे कुनकुनी हालत में देखे कि दोनों में से कोई भी हमें पकड़ने जैसा नहीं लगा तो दुख को तो कोई पकड़ते नहीं सुख को पकड़ने जैसा नहीं लगा उसका जो अगर हमने सुख बहुत गहराई में देखा होता अनुभव किया होता तो हम स्वर्ग की कल्पना पर टिकते हैं जहां बहुत परिपूर्ण सुख है इतना ही हाँ। आपको पूछना है हाँ। कि ये जो आपका कंटेंशन ये है क्या इवन दुलर कंसेप्ट विच दी इंडियन माइंड हाँ। एबल टू कंसीव ऑल वर दे प्योरली द रीजन ऑफ द सोशोलॉजिकल कंडीशन्स और गिव क्रेडिट थिंकिंग कैपेसिटी थिंकिंग कैपेसिटी को तो क्रेडिट देनी ही पड़ेगी म, ये मैं ये समझ गया हाँ ना प्योरली नहीं है प्योरली नहीं है प्योरली कभी कोई कंसेप्ट कंडीशंस पे नहीं, नहीं होता हाँ, नहीं प्योरली नहीं है लेकिन अगर ये कंडीशंस ना होती तो थिंकिंग दूसरे रास्ते पे जाती इस रास्ते पर नहीं जाती इस रास्ते पर जाना कंडीशन्स की वजह से है कंसेप्ट कंडीशंस की वजह से नहीं पैदा हो जाता है लेकिन थिंकिंग को एक पर्टिकुलर चैनल में जाना कंडीशंस की वजह से होता है जब एक दफा मुल्क दुख दारिद्र दीनता दरिद्रता दासता इसमें फंसा रहा फंसा रहा फंसा रहा तो हमने एक बॉन्डेज का कंसेप्ट विकसित किया जो कि अगर फ्रीडम होती तो हम कंसेप्ट विकसित नहीं कर पाते अगर फ्रीडम पूरी फ्रीडम होती तो हम कंसेप्ट विकसित नहीं कर पाते बॉन्डेज का कंसेप्ट फ्रीडम में विकसित नहीं होता और जिस दिन दुनिया टोटली फ्री होगी उस दिन बॉन्डेज का कंसेप्ट एकदम धीरा पड़ जाएगा दूसरी तो तो बॉन्डेज ने सब तरह के बॉन्डेज ने उसमें आर्थिक बॉन्डेज है और तरह के बॉन्डेज है उस सब ने एक ऐसी हालत पैदा कर दी हमारे दिमाग में और कि मुक्त होना है किसी तरह है, ये एक भाव तीव्रता पकड़ने लगा और इस तरफ माइंड को जाने की सुविधा हो गई सिचुएशन जो थी उसने डायरेक्शन दिया माइंड को माइंड हमारे पास है माइंड दुनिया में किसी के पास जितना उतना हमारे पास है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की जो बात है वो कंडीशंस पैदा करती है एथेंस का माइंड दूसरी डायरेक्शन में गया यूरोप का माइंड भिन्न दिशा पकड़ा हमारा माइंड भिन्न पकड़ा चीन ने भिन्न दिशा पकड़ी वो हम क्या किस हालत में थे वहां से दिमाग को रास्ता मिलना शुरू हुआ हमें पौधा लगाएं अभी जो हाँ। आपका एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है हाँ। जैसा कि आप कहते हैं तो कहां तक आपका एग्जिस्टेंशियलिज्मिज्म से मिलता जुलता है बहुत थोड़ी दूर तक हाँ। बहुत थोड़ी दूर तक बस इतनी दूर तक इतनी दूर तक की एग्जिस्टेंशियल जो उनकी जो जो आ, पहले तो उनका विश्लेषण है जीवन की धारणाओं का कि एंग्रेस या बोर्डम संताप है दुख है ऊब है इनकी वजह से आदमी इनको बुलाने के लिए इनके प्रति कंसुलेशन लाने के लिए इनके विपरीत धारणाएं पैदा करता है इससे मैं राजी हूं लेकिन इससे आगे मेरा जाना होता है मेरा मानना है कि ये ये सारी की सारी बातें इसीलिए पैदा होतीं हैं या एंग्विस क्योंकि हम वस्तुतः एग्जिस्टेंस क्या है उसको अनुभव नहीं कर पाते इसलिए पैदा होती है एग्जिस्टेंसल इसका कहना है कि एग्जिस्टेंस इज सच कि बोर्डम पैदा होगी एंग्विस पैदा होगी एग्जिस्टेंस का नेचर ऐसा है कि ये होने वाला है आदमी में एंजाइटी पैदा होगी और मेरा कहना ये है कि एंजाइटी और बोर्डम ये सब पैदा होती है क्योंकि वी डू नॉट नो व्हाट एग्जिस्टेंस इज वह हमें पता नहीं चल पाता कि क्या है एग्जिस्टेंस जिस दिन हमें एग्जिस्टेंस का पता चल जाए उस दिन आनंद पैदा होगा बिलिस पैदा होगी शांति पैदा होगी ये जो मे, मे, मेरा जो फर्क है तो एग्जिस्टेंस को ही मैं गाठ कहता हूं एग्जिस्टेंस ही परमात्मा है नोएबल बिल्कुल नोएबल का मतलब एक्सपीरियंस एबल नोएबल का मतलब ये कि अनुभव किया जा सकता क्योंकि हम एग्जिस्टेंस के हिस्से हैं मैं एग्जिस्टेंस हूं आप एग्जिस्टेंस हैं बल इस अर्थों में नहीं कि मैं उसे बाहर से देख के जान सकूंगा हां इट कैन नॉट बी नोन ऑब्जेक्टिवली जैसे मैं आपको जान रहा हूं कुर्सी को जान रहा हूं, हूं दीवार को जान रहा हूं वैसा एग्जिस्टेंस नहीं जाना जा सकता मैं एग्जिस्टेंस का हिस्सा हूं मैं एग्जिस्टेंस हूं तो जितना मैं अपनी इनर मोस्ट प्राणों में प्रवेश करूं उतना ही मुझे एग्जिस्टेंस का पता लगेगा तो एग्जिस्टेंस इज ए सब्जेक्टिव नोइंग सब्जेक्टिव नोइंग और इसीलिए मैं मेडिटेशन पर जोर देता हूं क्योंकि मेडिटेशन का मेरे लिए एक ही मतलब है कि कितने गहरे में स्वयं में उतर जाऊं सब्जेक्टिविटी में कितना गहरा उतर जाऊं वहां मुझे एग्जिस्टेंस का राज और जो सीक्रेट और मिस्ट्री है वह अनुभव होगी वो जो अनुभव है उसी को मैं रिलीजियस एक्सपीरियंस कहता हूं वो जो, जो अनुभव है That the experience of existence is <laughs> religious is religious experience usko hum prem mein ishwar ka anubhav kahe kuch naam dein se koi fark nahi padta but like we will on this you also uh, do you preach i would not agree <laughs> do you uh, support this kind of your view that people could go on worshipping your personal god Because if if that's the only way known to them and they are incapable of thinking beyond these concepts of a personal god, hmm. some kind of a surrender or some, some hmm. kind of whatever feelings evokes in them. Hmm. Now, do you think that these are paths which are leading to some no. kind of? No, jara bhi nahi. Because then it would Jaraa. be in conflict. No, jara bhi nahi. वो paths नहीं है false paths. And on them, no matter how much they stumble, they will not reach anywhere. The more they stumble, the more difficult it will be for them to reach. thereby it is, you would emphatically deny that there is no personal god emphatically there is no personal god god means impersonality now is this impersonality of the existence no but they would again if you take the man sam sam sam it is unifiable wo to theek hai wo to impersonal hoga to तो definable mushkil ho jayega ye bhi theek hai lekin फर्क जो मैं करूंगा तो वो जो वो जो उसे निराकार या इंपर्शनल वेदांत कहना चाहता है वो इस अर्थ में कहना चाहता है कि ये जो आकार है ये मिथ्या है इलूसरी है ये जो जहां जहां आकार दिखाई पड़ रहा है वो इलूसरी है मेरे लिए आकार इलूसरी नहीं है मेरे लिए जगत इल्यूजरी नहीं है माया नहीं है झूठा नहीं है वो अपियरेंस नहीं है वो भी है उसका भी पूरा एग्जिस्टेंस है इसलिए वो भी मेरे लिए परमात्मा है लेकिन उसको जानने के दो रास्ते हैं ये जो सब तरफ जगत है मेरे ये जो एग्जिस्टेंस मुझे गिरे हुए इससे मैं दो तरह से जान सकता हूं एक तो ऑब्जेक्टिवली अपनी आंख से अपने हाथ से बाहर जो मेरे जगह थे उसको मैं जान सकता हूं तो ऑब्जेक्टिवली कभी भी बहुत गहरा जानना नहीं हो सकता इट इज नोइंग अबाउट उसके आसपास घूम के मैं जान सकता हूं आपके पास आऊं तो आपको देखूंगा छूंगा आपकी बात सुनूंगा लेकिन आपके बाहर बाहर घूम जाऊंगा तो मैं कुछ भी जान के आऊंगा इट विल नॉट बी नोइंग यू बट अबाउट यू तो एक रास्ता है अस्तित्व को बाहर से जानने का इससे जो हम जान पाते हैं वह हम केवल अबाउट जान पाते हैं कभी उसका इमोस नहीं जान पाते तो ये जो हमारा जानना है ये अधूरा है ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता इस जानने में हमारी इंद्रियों का और सारी चीजों का हाथ है उनकी भूलें और कमियां और फैलसी सम्मिलित होंगी ये जो रास्ता है ऑब्जेक्टिवली जानने का इसी को मैं साइंटिफिक रास्ता कहता हूं कि इसमें हम कितना इल्यूज़न काट सकें और कितना परफेक्शन ला सकें इस ऑब्जेक्टिव जानने को ऑब्जेक्टिव जानने की वैज्ञानिक विधि ही विज्ञान है वही साइंस है तो जिनका माइंड जगत को बाहर से देख के जानना चाहता है वो साइंटिफिक माइंड के लोग हैं जिनका मन जगत को बाहर से घूम के नहीं बल्कि स्वयं के भीतर जहां अस्तित्व से जोड़ है हमारा वहां रूट्स में उतर के जानना चाहता हूं उनको मैं रिलीजियस माइंड कहता हूँ और दो ही तरह की नोइंग है जगत में एक साइंटिफिक नोइंग और एक रिलीजियस नोइंग रिलीजियस नोइंग सब्जेक्टिव है साइंटिफिक नोइंग ऑब्जेक्टिव है वो जो शंकर या वेदांत की जो धारणा है वो बाहर के जगत को ही इंकार कर देते हैं उसके इंकार करने के कारण भी भारत में साइंस पैदा नहीं हो पाई क्योंकि जब बाहर जगत है ही नहीं तो उसे जानने का और साइंटिफिक जानने का सवाल कहां है तो हिंदुस्तान में साइंस को पैदा न होने देने में जितना संक्राचारी का हाथ है उतना किसी और आदमी का नहीं संक्राचारी का जितना हाथ है हिंदुस्तान में साइंस पैदा न होने देने में उतना किसी आदमी का नहीं क्योंकि तो अपियरेंस को जानने की जरूरत क्या है वह है ही नहीं और फिर उसको साइंटिफिक जानने का तो सवाल ही नहीं क्योंकि जो ट्रू ही नहीं है उसका कोई सवाल नहीं रह जाता तो ये जो दो वेज ऑफ नोइंग्रेडिएशन ऑफ सुपीरियरिटी और इंटीरियरिटी और बहुत इंपोर्टेंट इक्वली इंपोर्टेंट इक्वली इंपोर्टेंट फर्क जो है दोनों के जो जो एंड रिजल्ट है वो अलग है इक्वली इंपोर्टेंट इक्वली नेसेसरी लेकिन एंड रिजल्ट अलग है हम बाहर को कितना ही जानते चले जाए तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी शांति नहीं भीतर को हम जितना जानेंगे उतनी शांति बढ़ेगी शक्ति नहीं बट दिस दिस एक्सपीरियंस विच यू कॉल द रिलीजियस एक्सपीरियंस बाई दिस अल्टीमेट वॉट द एंड रिजल्ट इज जिसको हम बिलिस्क कहें क्योंकि क्योंकि अभी अभी जो हम नहीं जानते स्वयं को जैसा मैंने कहा कि एक्जिस्टेंस को नहीं जानते इसलिए बोर्डम है इसलिए एंग्वेज है इसलिए दुख है इसलिए पीड़ा है चिंता है परेशानी है इसलिए हम एक पागलपन की हालत में दिन रात घूमते रहते हैं ये जो हालत है ये हालत मिट जाएगी दुख निरोध हो जाएगा जिसको कहें और मान लीजिए आई एम प्योरली स्पीकिंग फ्रॉम एन साइंटिफिक दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड बिल्कुल इफ सपोजिंग सम्बल यू वर्ड टू से इट कैन बी ए साइकिक स्टेट ऑफ एनी काइंड विच यू माइट कॉल ब्लिस बट इट कैन बी ए साइकिकली इंड्यूस्ड स्टेट ये मैं समझा और उस, हाँ। तो एनी और मैं समझा मैं समझा इन दोनों में फर्क है ये बात हो सकती है कि जिसको हम शांति और आनंद समझ रहे हैं वो साइकिक स्टेट भी हो सकती है और साइकिक स्टेट नहीं भी हो सकती स्पिरिचुअल रियलाइजेशन भी हो सकता है और इसमें डिस्टिंगशन कर लेना जरूरी है अगर हम अपने माइंड को एक खास अनुभव के लिए कल्टीवेट करते हैं और कंडीशन करते हैं जैसे एक आदमी बैठ के ये भाव करता है कि मैं आनंदित हूं मैं आनंदित हूं मैं आनंदित हूं आनंदित हूं मैं तो आनंद ही आनंद हूं मैं सच्चिदानंद हूं ऐसा अगर करता है तो जो परिणाम होगा वो साइकिक स्टेट होगी क्योंकि उसने अपने साहिक को कंडीशन किया आठोहिप्नोटाइज किया अपने को समझाने की कोशिश की कि मैं ये हूं मैं ये हूं और माइंड को इस बात के लिए कंपेल किया कि माइंड यह अनुभव करे कि मैं ये हूं यह स्थिति साइकिक होगी इसलिए जो पुराना धर्म है उसमें से सौ में से नब्बे संतों की स्थिति साइकिक है ज्यादा नहीं है इसको मैं साइकिक कहूंगा लेकिन रिलीजियस नहीं कहूंगा न स्पिरिचुअल कहूंगा क्योंकि यह जो है ये कंडीशन्ड रिफ्लेक्स है स्पिरिचुअल किसको कहूंगा मैं स्पिरिचुअल मैं कहूंगा अनकंडीशनिंग को एक आदमी ये नहीं सोचता कि मैं आनंद हूं ना वो ये सोचता कि मैं परमात्मा हूं ना वो ये सोचता कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं वो ये कुछ भी नहीं सोचता ही जस्ट गोज इन टू नो वॉट इज कुछ सोचता नहीं कोई धारणा नहीं बनाता है कोई कंसेप्शन नहीं लेता सिर्फ खोज में जाता है भीतर की मैं क्या हूं कोई प्री कंडीशनिंग नहीं करता माइंड में कि वहां क्या होगा एक अनोन को जानने जाता है कि वहां क्या है इसको जानने में वो भीतर प्रवेश करता है और भीतर प्रवेश का जो रास्ता है वो ध्यान या मेडिटेशन है अवेयरनेस है वो अपने पूरे माइंड के प्रति अवेयर होता है कि क्या हूं माइंड के एक एक चीजों के प्रति क्रोध के प्रति प्रेम के प्रति घृणा के प्रति दुख के प्रति चिंता के प्रति वो एक अवेयरनेस ऑब्जर्वेशंस आता है कि ये क्या है क्या है ये क्या है मैं कौन हूँ क्योंकि इसकी, इसकी खोज करता है जैसे जैसे इस खोज में वो जाता है वैसे वैसे वो हैरान होता है कि जितनी ये खोज गहरी होती है जितनी आंतरिक होती है उतना दुख क्षीण होने लगता है उतना क्रोध क्षीण होने लगता है उतनी अशांति छीन होने लगती है ये वो पाता है ये कभी सोचा नहीं ये कभी तय नहीं किया इसको उसने कभी चाहा नहीं ये वो पाता है और जिस दिन वो परफेक्टली साइलेंट होता है जहां की कुछ भी नहीं रह जाता है टोटल वैक्यूम रह जाता है आखिरी इनरमो सब्जेक्टिविटी में जहां की परिपूर्ण शून्य रह जाता और कुछ भी नहीं रह जाता वहां वो पहली दफ़ा अनुभव करता है कि ब्लिस क्या है इसे उसने मांगा नहीं चाहा नहीं पूछा नहीं खोजा नहीं लेकिन एक क्षण में जब परिपूर्ण मन शांत होता है तो जैसे कोई चीज भीतर फूट पड़ती है उसका एक एक्सप्लोजन हो जाता है उस एक्सप्लोजन में वो जानता है ये जो जानना है ये जानना साइकिक नहीं है और क्यों नहीं है साइकिक क्योंकि साइकिक जाना हुआ जो है वो बार बार खोता रहेगा ये कभी खोएगा नहीं एक कभी नहीं खोएगा दूसरी बात साइकिल को रोज रोज साधना पड़ेगा तभी उसको आप साध पाएंगे अगर पंद्रह दिन आपने नहीं साधा तो वो विलिन हो जाएगा क्योंकि वो तो आपका कल्टीवेशन था लेकिन ये अब आपके साथ होगा सोते जागते उठते बैठते जीवन में सब कुछ बदल जाए लेकिन इस पर कोई बदलाहट नहीं आएगी आपका अपना दूसरे का ऑथेंटिक है या नहीं ये आप फिर साइंटिफिकली ही जान सकते हैं फिर वो रिलीजस जानना नहीं होगा यानी मेरा कहना है कि साइंटिफिक ऑथेंटिकेशन के लिए हम रिलीजन के पास नहीं जाते हैं साइंटिफिक वैलिडिटी के लिए हम लेबरेटरी में जाते हैं हाँ हाँ, हाँ अब, अब ये जो रिलीजन का अनुभव है ये अनुभव साइंटिफिक वेलिडिटी का अनुभव नहीं होगा मेरा मतलब आप समझे ना क्योंकि वो दोनों रिल्म अलग हैं और दोनों रिल्म का जो जो क्राइटेरियन है वो अलग है इसलिए इसको दूसरे में कितना ऑथेंटिक है ये आप नहीं जान सकते अपने में कितना ऑथेंटिक है ये जान सकते हैं हाँ दूसरे में इतना ही आप जान सकते हैं जैसा कि कुछ बाहरी लक्षण हो सकते हैं जानने के तो दूसरे में कुछ बातें दिखाई पड़ सकती है वो आदमी सुख दुख में समान मालूम पड़ सकता है लेकिन वो अनुमान होंगे आपके जो हाँ। कंसर्ट पुराने हैं हाँ। के। हाँ। तो उनमें भी तो मोरल बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक है बिल्कुल एंड वो भी यही कह देते तो गूंगे का गुड़ है भाई ये तो ठीक तो तो वो तो ठीक कहते हैं बिल्कुल ही ठीक कहते हैं बिल्कुल ही ठीक कहते हैं ये तो बिल्कुल ही ठीक कहते हैं कि गूंगे का गुड़ है ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं गलती जहां हो जाती है क्योंकि गूंगे को गुड़ बाहर से लाना पड़ता है मेरा मतलब आप समझे ना हाँ ये गुड़ भी नहीं है ये गूंगे का अनुभव है एक्सपीरियंस न मेरा मतलब ये उसमें होता क्या है कि वो जो जो बाहर से आता है वो साइकिक ही होगा उससे ज्यादा नहीं हो सकता बाहर से भी स्टेट इंड्यूस की जा सकती है आपका सेल्फ जनरेटेड टेस्ट भी कुछ होगा हाँ हाँ तो मान लीजिए आपने तो गुड़ से नहीं किया समझिए सेल्फ जनरेटेड एक्सपीरियंस हाँ हाँ उसकी वैलिडिटी जब हम फिर उनी उसी टर्म्स में कह रहे हैं टर्म्स के टर्म्स का मामला ये सच बात ये है कि जो पुरानी टर्म्स हैं वो कहती कुछ नहीं है वो सिर्फ इंकार कर रही कहने से अगर पॉजिटिव टर्म्स वो कोई भी नहीं है जैसे गूंगे का गुण हमने कहा तो असल में हम ये कह रहे हैं कि नहीं कहा जा सकता हम कुछ कह नहीं रहे उस अनुभव के बाबत अब तक जो भी कहा गया वो सब निगेटिव है असल में निगेटिव ही हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव जब भी होगा वो ऑब्जेक्ट के बाबत होगा इनहेरेंटली In वो नेगेटिव होगा क्योंकि जब भी हम कुछ कहेंगे और पॉजिटिव कहेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ये भी तो यही कहते थे कि भाई ये तो अनुभव की चीज है ठीक कहते हैं हम तो मैं इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट करना बिल्कुल ठीक कहते हैं इस मामले में उनसे सहमत हूं वो बिल्कुल ही ठीक कहते हैं जिनको भी वो अनुभव हुआ है वो यही कहेंगे लेकिन जिनको अनुभव नहीं हुआ है वो भी ये कह सकते हाँ तो फिर तो वो इस इस, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी ऑथेंटिसिटी का जहां तक सवाल है ये स्वयं के समक्ष हो सकती दूसरे के समक्ष नहीं हो सकती तो इसलिए आचार्य जी इसलिए तो फॉर एज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मंडे इन टर्म्स ठीक है दि स्कोप फॉर श्याल हम दिस फील्डेज रिमेन रहेगा रहेगा नहीं मिट कैसे सकता है बहुत कम हो सकता है बहुत ज्यादा हो सकता है बिल्कुल नहीं मिट सकता है। कम ज्यादा हो सकता है आज तक वो बहुत ज्यादा रहा क्योंकि जिसको हमने रिलीजन डिफाइन किया था उसमें पॉसिबिलिटी बहुत थी लेकिन दूसरी बात ये है चार्ल्टन का फील्ड एकदम समाप्त भी हो सकता है वो तभी जैसा मेरी धारणा जो है चूंकि मेरी धारणा यह है कि ये बिल्कुल टोटली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है जब मैं ये कहता हूं कि टोटली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है तो मैं ये कहता हूं कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही गलत बात है चाल्टन जिंदा रह सका क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन थे ऑर्गेनाइजेशन के बिना चाल्टन जिंदा नहीं रह सकता पुरोहित की कोई जरूरत नहीं है पुजारी की कोई जरूरत नहीं है चाल्टन जिंदा रह सका क्योंकि पुजारी उपरोहित की जरूरत थी गुरुडम की कोई जरूरत नहीं गुरु की कोई जरूरत नहीं है चाल्टन जिंदा रह सका क्योंकि गुरु की जरूरत थी तो हम उधर से खत्म कर सकते हैं चाल्टन को लेकिन फिर भी एक संभावना है कि एक आदमी यह कह सकता है कि मुझे अनुभव हुआ आप माने या ना माने लेकिन वो आपके साथ चाल्टन होकर करेगा क्या हाँ अगर अगर मैं किसी का गुरु नहीं हूं मंदिर का पुजारी नहीं हूं और और कोई भगवान नहीं हूं कोई तीर्थंकर पैगम्बर नहीं हूं और मैं ये कहता हूं कि मुझे जोशी जी अनुभव हुआ परमात्मा का आप कहते हैं कि हम मानते हैं नहीं मानते बात खत्म इससे ज्यादा कुछ मामला नहीं है दुनिया से धर्म से पाखंड तभी खत्म होगा जब हम धर्म को व्यक्तिगत अनुभव का तीव्रतम प्रभाव दे देंगे जब तक हम संगठन हिंदू मुसलमान जैन ईसाई चलाएंगे तब तक चालटन खत्म नहीं होगा क्योंकि मजा ये है ना आज भी आज भी जैन का मुनि हिंदू को थोड़ी मुनि मालूम पड़ता है ना मुसलमान का फकीर जैन को मुनि मालूम पड़ता है वो तो वो तो उसकी अपनी धारणाओं में जो फिट बैठ जाता है वो मालूम पड़ता है एक आदमी पट्टी बांधे हुए मुंह पर तो पट्टी बांधने वाले को लगता है कि ये आध्यात्मिक हो गया लेकिन मैं तो सारे चिन्ह छीन लेना चाहता हूँ न पट्टी की कोई जरूरत है न आध्यात्मिक आदमी के कोई खास वस्त्रों की जरूरत है न गिरवे वस्त्रों की जरूरत है आध्यात्मिक आदमी को बाहर से पहचानने का कोई उपाय नहीं छोड़ना चाहता रह जाएगा इसलिए फिर आखिर में मामला उसका अपना रह जाता है अन्य जी वो समझता है कि मुझे हुआ तो अपने को धोखा दे रहा होगा आपको तो कुछ धोखा दे नहीं सकता और चार तभी तक चलता जब तक दूसरे को धोखा देना चलता हूं। नहीं तो क्या प्रयोजन है यानी अगर मुझे उससे कुछ मिलने वाला नहीं तो मैं किस में परेशान हो जाऊंगा तो जितना इंडिविजुअल रिलीजन बनेगा दुनिया में उतना धोखा धोखाधड़ी और पाखंड मिटेगा वो मिट सकता है लेकिन एक पॉसिबिलिटी बाकी है कि एक आदमी कह सकता है कि मुझे ईश्वर मिलाओ उसको ना मिलाओ लेकिन इससे क्या बनता बिगड़ता है किसी का यही रास्ता और इसलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन के अत्यंत विरोध में हूँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के और सब तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए और दुनिया से जितनी जल्दी हिंदू मुसलमान और सेक्ट की ये जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति टूट जाए उतनी आदमी ज्यादा रिलीजियस हो सकेगी यानी इस शरारत की वजह से वो चांटन जो है बहुत फायदा उठा रहा है और अकार फायदा उठा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं अब एक अभी मैं जबलपुर था एक दिगंबर मुनि है जैन दिगंबर अब वो दूसरों को सिर्फ एक पागल आदमी मालूम पड़ते हैं कि नंगे चले जा रहे हैं सड़क पर लेकिन दिगंबर को लगते हैं कि वो भगवान है बीच रास्ते पर खड़े होकर हजारों आदमियों के सामने उन बाल उखाड़े लंच करते हैं जैन दिगंबर काटता नहीं बाल हाथ से उखाड़ता है अब दूसरों को लग रहा है कि पैथोलॉजिकल है ये मामला ये क्या पागलपन है और इसको इतना शोरगुल बैंड बाजा बजा के करने की क्या जरूरत है आपको अपनी हजामत जैसी भी करनी हो आप करिए लेकिन बीच रास्ते पर खड़े होकर और दस हजार लोगों को इकट्ठा करके बाल उखाड़ने का दूसरे समझ रहे हैं कि सब शरात बेवकूफी की बातें लेकिन जिन स्त्रियां आ भर रही अरे अरे इतना त्याग वो तो, अब अब ये जो ये जो मानना है ना तो जब तक हम इसको एक सोशल घटना बनाए हुए हैं तब तक जो आदमी बाल उखाड़ सकता है जो आदमी नंगा खड़ा हो सकता है वो अथेंटिक हो गया और करना क्या है और जांचने का उपाय क्या है इसके भीतर क्या हुआ है मैं इतने साधुओं से मिला हूं मैं इतना हैरान हुआ हूं कि हमारा साधु हमारे आम आदमी से भी साधारण है उतना भी इंटेलिजेंस नहीं है उसके पास और 100 में से 90 परसेंट साधु तो इडियट की हालत में बल्कि सच बात है कि वो इडियट है इसीलिए साधु बनने में उसको आसानी पड़ गई नहीं तो बन नहीं सकता यानी अगर एक बुद्धिमान आदमी को कोई कहे कि तुम बाल उखाड़ो सड़क पर खड़े हो कर दो तो पच्चीस दफे सोचेगा लेकिन इडियट कुछ नहीं सोचेगा वो ठीक है अगर इससे मुंह बनता तो वो उखाड़ देगा बाल एक बुद्धिमान आदमी सोचेगा कि उसको कितना खाना जरूरी है कि रेट महीने पर वो कर सकता है सवाल नहीं है एक यी जो ये जो हमने अभी स्थिति बना दी है चूंकि हमने बाहर से मापने के साधन बना दिए और सोशल फेनामिना बना दिया बहुत धोखाधड़ी खड़ी हो गई लेकिन धोखाधड़ी टूट सकती है ये आपका मिशन जो शुरू हुआ तो ये दिस वाज इन द शेप ऑफ ए रिवेलियन और इट वाज आउट ऑफ कन्विक्शंस आउट ऑफ कन्विक्शंस और आउट ऑफ कन्विक्शंस रेबेलियन आना शुरू हुआ मुझे कुछ चीजें सोचने विचारने प्रयोग करने अनुभव करने से दिखाई पड़नी शुरू हुई और मुझे लगा कि ये चीजें तो इतनी जरूरी हैं कि मुझे किसी को कह देना चाहिए हो सकता है उसके काम आ जाए वो मैंने कहना शुरू कर दिया और तब जो मैं कह रहा था वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया उसके जो कि कहा गया और रेबेलियन जैसा मालूम होने लगा रेबेलियन में मुझे रस नहीं है तोड़फोड़ में मुझे रस नहीं है लेकिन तोड़फोड़ किए बिना कोई रास्ता ही नहीं क्योंकि वो जो जो मुझे दिखाई पड़ता है वो उससे भिन्न है और उसके प्रतिकूल है और वो टूटे तो ही इसको गति मिल सकती नहीं तो सो गति नहीं मिल सकती अगर मुझे लगता है कि धर्म वैयक्तिक है तो फिर मुझे चोट करनी पड़ेगी कि जो संगठन है धर्म है मस्जिद है मंदिर है कल्ट है चर्च है ये गलत है ऑर्गेनाइज so नाराज तो बहुत है वो मुझ पर नाराज तो भारी है लेकिन नाराजगी उनकी इम्पोर्टेंट साबित हो रही है क्योंकि लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो मुझसे सहमत होते हुए मालूम पड़ रहे हैं अब अभी अभी वेदांत सम्मेलन था एक अमृतसर में कोई बीस लोग सम्मेलन में थे कोई 100 सन्यासी इकट्ठे थे जब मैं ये सारी बातें कहा तो विवाद बन गया तीन दिन तो वो सारे सन्यासी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं मैं अकेला हूं क्योंकि वो तो मुश्किल है मेरे साथ किसी का खड़ा होना लेकिन अंतिम दिन मैंने लोगों से कहा कि मुझे पता होना चाहिए कि परिणाम क्या हुआ मेरी बात आपकी समझ में पड़ी है नहीं तो मैं हाथ उठवाना चाहता हूं ताकि इन सन्यासियों को पता चले कि उनकी बात कितनी समझेगी मेरी कितनी तो वो हाथ उठे मुश्किल से दस पांच हाथ होंगे जो नहीं उठे तो मुझे लोकमानस तक तो बात पहुंचती है जो लोकमानस और धर्म के बीच में जो एजेंटों का जाल है उसका तो न्यस्त स्वार्थ है मुझे ऐसा लगता है उसको भी मेरी बात समझ में पड़ती है क्योंकि जब वो अकेले मुझे मिलता है तो वो इंकार नहीं करता है लेकिन जब वो बाजार में मुझे मिलता है तो वो इंकार करता हुआ मालूम पड़ता है वो जब मुझे सुनता है तब राजी मालूम होता है घर लौटते से वो इंकार में पड़ जाता है क्योंकि उसका न्यस्त स्वार्थ भी है। अब धर्म जो है अकेली धार्मिक बात नहीं रह गई है धर्म के साथ इकोनॉमिक और सारे मामले जुड़े हुए हैं अब अब एक ब्राह्मणों का वर्ग है पूरा का पूरा सन्यासियों का वर्ग है पूरा का पूरा अब इस सन्यासी को अगर ये बात ठीक भी समझ में पड़ जाए कि धर्म वैयक्तिक है तो भी ये समाज पे जीता है यह सन्यासी इसका भोजन कपड़ा सब समाज पर है अगर धर्म वैयक्तिक है तो तुम उठो यहां से भागो तुमको यहां खड़े रहने की जगह नहीं रह गई तो अब इसके दूसरे स्वार्थ भी तो ये तो मुझे समझ में आता है कि सत्य तो हमेशा समझ में आ सकता है अगर उसमें कोई सच्चाई है और किसी ऑथेंटिक एक्सपीरियंस से वो आया है समझाया जा सकता है लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट वो तकलीफ देते हैं वो बाधा डालते हैं वो बाधा हमेशा डालेंगे और इसलिए रेबेलियन की शक्ल हो जाती है अन्यथा की कोई जरूरत भी नहीं अगर मुझे अब वो क्या कोशिश करेंगे वो कि मेरा गांव में आना ही ना हो पाए मैं बोल ना सकूं सभा के लिए हाल न मिले ये ना हो वो ये सारी कोशिश करेंगे अब इसका परिणाम इसका परिणाम इसकी वजह से एक रिएक्शन खड़ा होना शुरू हो जाता है वहां और वो जो लोग मेरे पास आते हैं वो फिर वो फिर लोग आ पाते हैं सबसे पहले मेरे पास जिनका रेबेलियस माइंड है वो दूसरा आदमी मेरे पास ही नहीं आ पाता तो वो खड़ी कर रहे हैं तरकीब जिससे कि वो रेबेलियन का रुख ले ले अन्यथा मेरे लिए रेबिलियन का कोई सवाल नहीं है यानी मुख्य मन में शांति को जगह है क्रांति को कोई जगह नहीं है लेकिन शांति आ नहीं सकती वो जो चारों तरफ जो जोर जो जो जो बना हुआ है इसलिए क्रांति की बात करनी एकदम जरूरी हो गई है उसे तोड़े बिना कोई रास्ता नहीं है। इसमें कई तरह के लोग हैं बड़ा वर्ग तो उन लोगों का है जिनके पास संपत्ति की सुविधा है और संपत्ति की सुविधा के कारण जिन्हें परेशान होने की और बेचैन होने की सुविधा है बड़ा वर्ग तो उनका है दूसरा वर्ग उनका है जिनको कोई मानसिक तकलीफ है कोई दूसरी परेशानी जिसको हल करने के लिए वो ध्यान मेडिटेशन उसमें उत्सुख होना चाहते हैं तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो जीवन के प्रति सोचते विचारते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या सोचा जा सकता है जीवन के बाबत जिनके मन में अतीत के प्रति अब कोई लगाव नहीं रह गया है और भविष्य जिन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता पुराने मूल्य जिनके गिर चुके हैं और नए मूल्य बन नहीं रहे और टटोल रहे हैं एक वर्ग उनका है खासकर युवकों का युवतियों का वर्ग उनका है जिनको पुराने की कोई पकड़ नहीं है और नए का कोई समझ नहीं है और उनको एक, एक बेचैनी है जहां कहा खड़े होंगे एक उनका वर्ग है इस तरह के सारे वर्ग हैं लेकिन धीरे धीरे जब वो मुझे सुनते हैं तो उनका ये भेद धीरे धीरे गिरता चला जाता है जितना मुझे सुनते हैं, उतना ये भेद गिरता चला जाता है और तब एक नया ही वर्ग इन सबके बीच से पैदा हो जाता है चाहे वो किसी कारण से मेरे पास आया हो उसका फर्क आने में था आ जाने के बाद मेरे निकट फर्क गिरता चला जाता है धीरे धीरे फिर जीवन की खोज और जीवन में जीवन के सत्य को जानने की एक आकांक्षा ही अंत में उसके साथ रह जाती है तो आने वाला वर्ग है और मेरे पास ठहर जाने वाला वर्ग है जो आता है वो तो इतने कारणों से आता है लेकिन जो ठहर जाता है उसका फिर एक ही कारण रह जाता है कि सत्य को जानने की जीवन को जानने की उसकी आकांक्षा प्रबल हो जाती है वो मेरे पास रुक जाता है maybe someday you will get directed by it, that you will find more people uh, uh -huh. raising you to that kind of thing now uh, how does it mean what if what have you taken on your shoulders to to perform that it is not lost merely in this uh, superfluous reaction of people uh, uh -huh. going about talking about ajay rajneesh something he is a great man this but this is not the kind of no, no it's a koi upyog nahi hai isse koi arth nahi hai yes sir हाँ हाँ ये होता है ये हो सकता है उसका मुझे ध्यान है उसका मुझे ध्यान है इतने से कोई हल नहीं है नहीं कोई ना उसे कोई प्रयोजन ना उस, कोई प्रयोजन नहीं कोई समझा उसका कोई प्रयोजन नहीं इसलिए मैं अपने प्रति आइडल न बने इसके लिए सतत सचेष हूँ और सब तरह से उसे तोड़ने की कोशिश भी करता हूँ मैं जिस ढंग का जीवन जी रहा हूँ उस जीवन में मैं बहुत सुविधा से एकदम परमात्मा और तीर्थंकर बन सकता हूं थोड़ी होशियारी से थोड़ी व्यवस्था से लेकिन मैं जान के ना समझी करता हूं और जगह जगह से ऐसा खड़ा होने की कोशिश करता हूं जैसे मैं एक साधारण आदमी हूं और वो चेष्टा मेरी प्रतिमा न बन पाए मेरी प्रतिमा की कोई बनाने की जरूरत नहीं है मैं जो कह रहा हूं वही अगर आपके विवेक को उचित लगे तो ही स्वीकृत हो मैं स्वीकृत न हो जाऊं यानी ऐसा ना हो जाए कि मैं स्वीकृत हूं इसलिए जो मैं कहता हूं वो ठीक है उसको तो मैं पूरे वक्त सचेत हूं उसको तोड़ने की कोशिश करता हूं अब आ, मैं नंगा भी खड़ा हो सकता हूं लंगोटी भी लगा सकता हूं वही उचित होगा अगर प्रतिमा खड़ी करनी है उचित होगा कि मैं पैदल चलूं वही उचित होगा वह आसान भी स्वास्थ्यपूर्ण भी स्वास्थ्यवर्धक भी, है, भी है, सब से अच्छा भी लेकिन वो मैं नहीं चलूंगा अच्छा होगा कि मैं एक ही बार खाना खाऊं अच्छा होगा कि मैं झोपड़ों में ठहरूं, अच्छा होगा कि मैं आपको पास ना आने दूं दूर एक फासला बना के रखू वो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं मोस्ट आर्डिनरी मैन की तरह कैसे जीना उसकी सारी चेष्टा कर रहा हूं एक बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह ताकि मेरी वजह से मेरी कोई बात आपको स्वीकार ना हो अगर बात स्वीकार हो, तो बात की वजह से स्वीकार हो मैं तो एक मोस्ट आर्डनरी आदमी हूं मुझसे कुछ बल नहीं मेरी बात को न no, न मैं मेरी तरफ से जो चेष्टा है yeah. मैं मेरी तरफ से जो चेष्टा है मेरी तरफ से चेष्टा यह है कि मैं एक साधारण जन हूँ और एक साधारण जन की तरह मुझे जीना है ताकि मैं असाधारण आपको दिखाई ना पड़ूं और मेरे असाधारण दिखाई पड़ने के वजह से मेरा विचार आपको कीमती न मालूम पड़े अगर किसी दिन मैं आपको असाधारण दिखाई भी पड़ूं तो मेरे कारण नहीं मेरे विचार के कारण अगर किसी दिन आपको दिखाई भी पड़ूं तो वो मेरा जो विचार है उसके कारण तो हीरो वर्शिप का तो दुश्मन हूं उसको खड़े नहीं होने देना चाहता क्योंकि अंतता कल्ट उसी के पास खड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन उसी के पास खड़ा होता है तो हीरो न बन सकूं उसकी सारी चेष्टा मेरी है लेकिन मेरी चेष्टा अकेली पर्याप्त नहीं है दूसरे फिर भी बना सकते हैं आदमी का माइंड इतनी कंडीशन से भरा हुआ है कि वो किसी भी तरह के आदमी को हीरो बना सकता है वो महावीर को हीरो बना सकता है वो कृष्ण को भी हीरो बना कृष्ण जो कि औरतों से घिरा है वो इसलिए हीरो बना लेगा कि इतनी औरतों से घिरा जो आदमी है वो जरूर परम ब्रह्मचारी होना चाहिए वो महावीर को हीरो बना लेगा कि वो स्त्रियों को छोड़कर भाग गया नग्न सड़क पे खड़ा हो गया जिसने स्त्रियों को बिल्कुल त्याग कर दिया है वो परम ज्ञानी आदमी तो आदमी तो बिल्कुल विरोधी के बीच भी बना सकता है वो तो, वो तो यहां तक बना सकता है कि वो किसी आदमी को इसलिए एक्स्ट्रा कह सकता है कि वो इतना ऑर्डनरी है इसीलिए वो तो तो उसकी आदमी की कठिनाई तो हमारा हाँ, समझा तो वो तो खतरनाक तो है वो तो फिजुल होगा अनफॉर्चुनेट होगा उसको तोड़ने की मैं तो पूरी चेष्टा जारी रखूंगा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 आप, नहीं उसके पास ना भी हो तो किसी को भी आप yes, ले भिजवा देंगे इंटरेक्चुअलेंट ऑफ समझा उसकी कोई जरूरत ही नहीं है बस उसके जरूरत ही नहीं yeah. है उसकी जरूरत नहीं है उसकी जरूरत नहीं अच्छी बात जो जी आए